जो त्रिमूर्ति से भिन्न बोल रहा हिरण्यगर्भ को फिर यहाँ प्रलय नित्य प्रकृति प्रलय ब्रह्मा के साथ बोलता है। तो ब्रह्मा अर्थात हिरण्यगर्भ। मतलब वो जो त्रिमूर्ति ब्रह्मा लगे या ब्रह्मा लगे से दो संख्या हो रहा है मतलब वो ईश्वर कोटि में होता है तो ईश्वर कोटि में त्रिमूर्ति वाला चीज तो है वो पुराण है उसको फिर वेदांत वाला यहाँ लेने के लिए आवश्यक ये अर्थात शब्द तो ब्रह्म शब्द है वेदांत में ईश्वर कोटि में एक ही ईश्वर है एक ही ईश्वर पुराण में ईश्वर कोटि में तीन मानते हैं वेदांत किंतु वो ईश्वर कोटि वाला जो तीन है उसको अर्थात तो मुख्य अंश में नहीं ले रहा है तो शब्द तो व्यवहार होगा ब्रह्म ब्रह्म जो वेदांत में व्यवहार होगा वो हीरोनगर कहेगा हीरो अथवा विराट इसको कहेगा जो की जन्म हुआ वाला फिर यहाँ हिंदी वाला बोलते है ब्रह्मा के साथ हिरण्य को भी मुक्ति हो जाता है ब्रह्मा के साथ हिरण्य गर्भ जो ये जो ब्रह्मा के साथ ही हिरण्य के अंत होते हुए जो टू फिफ्टी टू नाइन्टी टू फिफ्टी थ्री टू फिफ्टी थ्री इसके प्रारंभ का में जो जो हिंदी हिंदी में नीचे से ऊपर ऊपर नीचे से नीचे से द्वितीय पंक्ति प्राक्ट प्राक्ट प्राक्ट प्राक्ट ब्रह्मा ब्रह्मा के के के साथ साथ ही होते समय लिखते हैं। ठीक हम लोग आगे श्लोक आ रहे मंत्र तो ब्रह्मा के साथ नहीं ब्रह्मा के साथ ही हिरण्य के अंत होने अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ वो वाक्य ठीक है कि उसका अर्थ समझना कठिन है <laughs> इस वक्त मतलब मतलब हम अलग अलग पक्ष लेने फिर भी कहीं ना कहीं ये हो रहा आ, ना ना ये बाकी ठीक है किंतु थोड़ा उसका ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा के अंत होने के समय ऐसा लिखना चाहिए था तो यहाँ हिरण्यगर्भ के अंत लिख दिया अर्थात ब्रह्मा हिरण्यगर्भ वो दो गोल करके पता चलेगा क्योंकि पहले भी यहाँ मूर्ति से भिन्न बोल दिया आ, फिर महा मतलब वो ब्रह्म एक अलग है ये ब्रह्मा एक मतलब वो चतुर्मुख ब्रह्म मानेगा फिर यह ब्रह्म अलग है फिर वो चतुर्मुख चतुर्मुखि का है भी भी क्या है भी ना ये ये जो पुराण में कहते हैं चतुर्मुख ईश्वर कोटि का होने से उसका शरीर कहां से आएगा हाँ, इसलिए फिर ये जो विष्णु भी कहेंगे तो अगर ईश्वर कोटि में रहेगा फिर शरीर धारी नहीं होगा क्योंकि ईश्वर शरीर धारी नहीं होगा तो ये सब अर्थात इसलिए पुराण वालों को किंतु बिना शरीर से बुद्धि में आएगा वैसे वैसे ये पुराण वाला अलग नहीं है एक ही व्यास मृषि सब लिखते हैं किंतु लिखते है अर्थात तो जिनको ये वेदांत धारा में जाने का नहीं है क्योंकि स्थूल में इतना स्वच्छता तो बुद्धि है उनका बिना शरीर में ईश्वर भी नहीं घटेगा ठीक है लेकिन संजय का तो अलग अलग करना चाहिए ना संज्ञा जो उपयोग करते व्यक्ति संज्ञा उपयोग करते है, उपयो है। यहाँ भी वही संज्ञा जाते हैं यहाँ भी वही ये जो पुराण में ये हिरण्यगर्भ और विराट का विचार ही नहीं है पुराण में जो ईश्वर हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और ईश्वर कोटि का है उनका नीचे कौन है उनका नीचे सीधा इंद्र आएंगे नहीं तो प्रजापति ये कश्यप कश्यप्रे महर्षि विश्वाय ये सब आ जाएंगे तो इसीलिए जो विराट कोटि क्योंकि पुराणों में ये समष्टि का विचार इतना ज्यादा नहीं है वेदांत में समि का विचार करे विराट हिरण्य ये समष्टि समष्टि कहेंगे जो कि पुराण में ये नहीं मिलेगा पुराण में समस्त कहने से वही ईश्वर कोटि है वही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर किंतु उनको शरीर भी दिया जाता है ईश्वर है तो शरीर कैसे रहेगा क्योंकि शरीर रहेगा तो मतलब वो तो क्योंकि नया आई के लोग क्या कहेंगे तो यदि वैसे कहेंगे तो फिर शिव जी को भी शरीर वाला जीव वाला मानना तो तो इसलिए जो पुराण कोटि में दिखाने के समय में जिस समय विष्णु का स्तुति करेंगे उनको तो कहेंगे आप चतुर्भुजा ये वो फिर कहेंगे आप जगत का कारण हैं फिर आगे और दो कहेंगे आप ये कार्य कारण रहित तो इससे अतीत तो है आप तो निर्गुण निराकर रहे एक को इस प्रकार की कह देंगे स्कंध में जब पहले जाते हैं भगवान अनंत शयन तो में होंगे सभी लोग जाते हैं उनको दुख कहने के लिए स्तुति करने का समय में देखेंगे पहले स्थूल कहेंगे फिर सूक्ष्म कहेंगे फिर समि कहेंगे आगे गुण आते तो कहेंगे आगे फिर देंगे इस प्रकार फिर देखें जो ये बंदी घर में होने का समय में फिर आते हैं सब ब्रह्म आदि स्तुति करने का समय इसी प्रकार कहेंगे स्थूल कहेंगे सूक्ष्म कहेंगे समष्टि कहेंगे कारण कहेंगे फिर आगे आपको कार्य कारण होती तो इस प्रकार ही कहेंगे तो वो अर्थात ये दोनों प्रक्रिया बिल्कुल थोड़ा अलग अलग इसलिए ये सब सबको देख करके संभवत तो ये कहे हैं जो तो ये प्रक्रिया सा शास। साइव प्रक्रिया साधवी सावस्थिता यया भवेपत्ति ही प्रत्येगात्मा नीच जिस जिस उपाय से पुरुषों का प्रत्येगात्मा में वित्पत्ति हो जाए वो सब प्रक्रिया ठीक है कहेंगे कितने प्रक्रिया होगा कहेंगे सा साधवी सा अनवस्थिता असंख्या जो प्रक्रिया लेना है वो प्रक्रिया लेना है जैसे पंचदशी कार कहेंगे वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा और प्रतिबिंब होने से वो चिदाभाष चिदाभाष के द्वारा तो वो तो घट जो अध्यस्त है वो प्रकाशित होगा वेदांत परिभाषा में चिदा भाष कहा है प्रमात्र चैतन्य प्रमेय चैतन्य हो जाएंगे घट प्रकाशित हो जाएंगे तो अभी कैसे जोड़ेंगे कहेंगे वेदांत परिवार से चीतावास को कहाँ रखेंगे क्या चितावास होगा नहीं क्योंकि चीतावास तो होगा ही होगा ये प्रक्रिया अलग अलग है तो इसलिए पुराण में जो त्रिमूर्ति कहा जाता है वो थोड़ा अर्थात लेने से घटना कठिन है पहले तो शरीर कह दिया नया एक लोग कहेंगे तो होगा ही नहीं शरीर वाला ईश्वर कैसे होगा तो नाशावान हो जाएगा ना सावय हो जाएगा थोड़ा कठिन है लेकिन जो कम से कम ये व्याख्या कर लो जहाँ ज्यादा भ्रमित हो सकता है वो इसलिए कहते हैं व्याख्यानों में शरण व्याख्यान चीज ज्यादा भ्रमित हैं ना, <laughs> कर रहे ना। कम से कम प्रक्रिया है ए, प्रक्रिया के इसलिए कहा जाता है की अर्थात जो कहते है ना परम्परागत श्रवण गुरुओं श्रवण उसी से ही चलेगा नहीं तो ये सब संशय हो जाएगा और बहुत ज्यादा स्पष्ट करके आजकल का हिन्दी में लिखते है महिशाल जी लिखे वैसा नहीं तो कहीं कहीं एक श्लोक को पंचदशी का को मतलब ऐसा कम से कम आठ दस पेज लिखे हैं पढ़ते पढते थक जाएंगे मतलब एक जगह पर आपको किसी शब्द का अर्थ संशय हुआ यहाँ क्या अर्थ लेना चाहिए वो आपको शब्द का कहा व्याख्यान आए कुछ ये पढ़ने का ये नहीं चलेगा इतना बहुत उदाहरण देकर के अर्थात जिसको वेदांत का बिल्कुल समझ नहीं है वो उसको पढ़ेगा इधर से उधर पंचदशी महेशानंद जी का इतना ऊंचा होगा छह छह पुस्तक है आठ पुस्तक पुस्तक इतना बड़ा साइज है इतना ऊंचा ऊंचाई हम लोग लाइब्रेरी में है ना यहाँ तो वो पढ़ते पढ़ते तो चला जाएगा इसलिए अर्थात कहते ना कि आ, ये, सामने सामने विचार करना चाहिए नहीं तो प्रामाणिक व्यक्ति के साथ विचार करके स्पष्ट कर लेना नहीं तो ये सब बहुत संशय है और जो लिखने वाला वो भी क्या करेगा उतना अगर लिखेगा तो महसानंद जैसा किताब होगा इसको कौन खरीदेगा द्वितीय पंक्ति में इसी पंक्ति थ्रीपिति, थ्री, में थ्री फिफ्टी थ्री टू फिफ्टी थ्री में प्राग एवं उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कार पहले ब्रह्म साक्षात्कार से हिरण्य को पहले से ही ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है पहले होता तृतीय क्षण में हो गया किंतु ब्रह्मांड अधिकार निर्वाह का प्रारब्ध कर्म है जी। उसका परिसमि होने से यदा विदेह कैबल्य आदमी का परम मुक्ति प्रारब्ध पूरा होने से विदेह कैबल्य तदा तोकवासी न उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कार न में होने वाले जो जिनका ब्रह्म साक्षात्कार हुआ सबको नहीं हो जाएगा वहां जिनको हुआ ब्रह्मणा सह तथा तथा विदेह उनको भी हो जाएगा मूल कहते है कार्य ब्रह्म ये ब्रह्म है उसका विशेषण दे दिया कार्य ब्रह्म क्योंकि वेदांत स्पष्ट करता है ये हिरण्य गर्भा है कार्य ब्रह्म ब्रह्मांड अधिकार लक्षण प्रारब्ध कर्म समाप्त ब्रह्मांड अधिकार रूपक रूप इसका है तो वो समाप्त होने पर विदेह कैवल्यात्मी का परामुक्ति तदा तलोकवासिनाम उस लोक में जो होते हैं उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कार जिनका ब्रह्म साक्षात्कार हुआ ब्रह्मणा सह विदेह कैवल्यम उनको अतः क्रम मुक्ति होकर के जो जाते हैं ब्रह्मणाशह विदेह कैवल्यम तो इसके श्लोक देते हैं ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते ये मंत्र है संप्रते प्रतिसंचरे प्रविशन्ति पद ते सर्वे संप्राप्ते ब्रह्मणा सह प्रविशन्ति ते सर्वे, परस्यांते सर्वे का विशेषण है ते सर्वे कृतात्मानः कृत आत्मा ते तेतात्मा त्मा अर्थात उनका अंतकरण को वो लय कर लिए इस करता। सृष्टि प्रलय जब प्रलय प्राप्त होगा संप्राप्त सम्यक प्रलय जब प्राप्त होगा ते सर्वे कृतात्मान जो लोग ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिए पर अंत ब्रह्मा सह ब्रह्मा के साथ कब परस्य परस्य से या पर कौन है कहते हैं वही ब्रह्मा तो इसी को हिंदी वाले लिख दिए है ब्रह्मा ब्रह्माजी के साथ किन््य गर्भ का अंत होने पर यहाँ भी अगर ब्रह्माजी का अंत कह देते तो थोड़ा स्पष्ट हो जाता हिरण्य गर्भ के अंत कहते हैं यहाँ हिरण्य गर्भ ब्रह्म दोनों समान अर्थ कर हिरण्यगर्भ नहीं कह करके ब्रह्मा क्योंकि श्लोक में हिरण्यगर्भ शब्द ही नहीं है तो पर का अर्थ हिरो ने गर्भ कर दिए अंत अर्थात तो उनका मृत्यु ब्रह्मा जी का मृत्यु मृत्यु अर्थात तो विधेयक निर्वाण हो गया परम पदम प्रविशंती ब्रह्मलोक में जो लोग होंगे जिनको ज्ञान हो जाएगा वो लोग ही परम पदों को प्राप्त करेंगे तो वो लोग जाकर के वहां ज्ञान होने पर ब्रह्मा जी का उपदेश से उनको ज्ञान होगा किंतु वो लोग भी अर्थात जब तक ब्रह्मलोक है ब्रह्म लो तो लो लोक जाएंगे ब्रह्म लोक में उनको ब्रह्मा जी का उपदेश से ज्ञान होगा ज्ञान होने पर भी जब तक ब्रह्म लोक अंत नहीं हुआ तब तक वो लोग भी जीवन मुक्त बन करके वहां रहेंगे फिर अंतिम में जब ब्रह्मा जी का आयु पूरा होगा का भी क्ति उनका भी होगा। आयु तक विधेयक् क्यूँकी पुनः ये शरीर धारण करने का उनको निमित्त नहीं है अच्छा हिरण्य गर्भ में विराट और हिरण्य विराट स्थलन हिरण्य गर्भ सुना है वही एक कार्य ब्रह्म जिस का जन्म हुआ हिरण्य गिराट तो तो जो जो और हिरण्य गर्भ अलग नहीं है जैसे विश्व और तहज सही अलग नहीं है एक ही है स्थल के साथ आध्यात्म करने से विश्व नाम पड़ गया जब स्थूल के साथ आध्यात्म्य नहीं करेगा जब हिरण्य गर्भ सोएगा जैसे कहते हैं ना हम जो सो जाते हैं विश्व नहीं रहते हैं तय तो जैसे हो जाते हैं शुक्न में आ जाते हैं इसी प्रकार की तेज तो मतलब हिरण्य गर्भ हो जाए जब रात हो जाएगा हिरण्य हो जाएगा दिन हो जाने से विराट हो जाएगा स्थूल शरीर में हिरण्य गर्भ कार्य गर्भ वही विराट है अलग नहीं और जो कर्म से पितृलोक ही जाते हैं दक्षिण मार्ग के द्वारा होते हैं और उत्तरायण मार्ग से जो उपासना करने वाला ब्रह्मलोक जाते हैं वो कर्म मुक्ति करते हैं इसे बोलते फिर उसका तो, तो प्रति मतलब फिर नहीं आते हैं इसे बोलते नहीं आएंगे। वही लोग ब्रह्मलोक लेकिन, लो लो लेकिन यहाँ जो जिनका उत्पत्ति हो गया वो वो वही अर्थात जो उपासना करके गए हैं जो ब्राह्मण कर्म करके गए हैं वो लोग आए लेकिन जो कर्म करने वाला दक्षिण मार्ग से पितृलोक ही जाता है इत्यादि कुछ कर्म है जो दक्षिणायन में नहीं जाएगा दक्षिणायण में जाने वाले ये जो नित्य कर्म करने वाले किसमे इत्यादि कुछ विशिष्ट कर्म है जो कि उत्तरायण होकर के ब्रह्म लोग जाएगा में तो उसको का लोक का ब्रह्म लोक में अर्थात तो इसलिए ब्रह्मलोक लोग जाने पर भी पुनरावृत्ति करते हैं कि वहाँ का सभी लोग पुनरावृत्ति नहीं है ये मरते लोग में सभी पुनरावृत्ति है क्या जो ज्ञान हो जाता है उनको पुनरावृत्ति नहीं है भर्ती लोग भी तो पुनरावृति नहीं है में भी जब कहीं को ज्ञान नहीं होगा तो, तो जो लोग जाते हैं वहाँ असम्यदि करके केवल फलो भव करने के लिए जाते हैं वो लोग ये नहीं आएंगे आएंगे पड़ेगा उपासना करके उपासना भी जो श्रुति विहित उपासना तो उन्हीं लोगों को ही ब्रह्म लोगों प्राप्ति होगा नहीं तो नहीं लोग। लेकिन जो साधना मार्ग में जो वेद में इतने उपासना बोलते हैं यह करने है कहीं देखा नहीं नहीं हम लोग आजकल देखते नहीं है क्योंकि आजकल मिलते नहीं ये हम लोग ही सुना है ये पढ़ते हैं ये जो अभी लगता है इतने पढ़ रहे है हम कहा कौन सा उपासना कर रहे है नहीं।, नहीं तो क्या करेंगे पता नहीं तो ये उपासना करने पर ही वेदांत विचार में आता है नहीं तो जो उपासना नहीं करता वो वेदांत विचार में आ ही नहीं पाएगा और उपासना करने वाले को आप जाकर के अभी बोलेंगे जो लोग अच्छा उपासना करने हैं, उनको बोलेंगे तो चलिए तो करेंगे नहीं जाएंगे क्यों उपासना तो करते हैं किंतु तो चित्त नहीं हुआ जो उपास्य है वो अभी मिथ्या हो सकता है ऐसा उनका बुद्धि ग्रहण ही नहीं करेगा हम लोग देखे उपासना करने वाले गीतावन में रहते थे बाइचांस उसका ब्रह्म विचार आरंभ हो जाएगा इतना नाराज हो जाएगा एकदम कमरा छोड़ बाहर चला लो यही हम लोग हैं हम लोग दो तीन रहते थे सोरबान जी वगैरह हम लोग साथ रहते हैं कभी आरम्भ हो जाएगा विचार तो वो नाराज हो जाएगा तो फिर थोड़ा समय फिर घूम जा करके हमको कहेगा कर, गोपी की पढ़ेंगे हम कहा जाके पड़ेंगे उसके साथ मिलकर फिर गोपी की तो पड़ेगा तो उनका ये बहुत एकाग्र है बिल्कुल एकदम बढ़िया साधु है किंतु वेदांत विचार में बिल्कुल रुचि नहीं रखेगा तो यही होगा इसका उसको आगे होगा क्योंकि अभी वो ठाकुर जी को बैग में रख के ही कहीं भी चलेगा खाली जो शौच के लिए जाएगा नहीं लेगा नहीं तो हमेशा ठाकुर जी को बैग में रख के चलेगा तो इस प्रकार के है तो वेदांत विचार में नहीं है क्यों अभी उसका ये ठाकुर जी अर्थात ये भी मिथ्या हो सकते है ये अभी उसके लिए संभव नहीं है तो कठिन है तो उपासना करते हैं लोग ये आता है ना कांचीपुरम का एक मतलब उपासक राजा एक मंदिर बना रहा था तो भगवान को बोला कि आप आएंगे हम उस दिन प्रतिष्ठा करेंगे भगवान उसको बोल बोलते नहीं नहीं वो और एक है वो मंदिर बना रहे हमारे लिए वो उसी दिन प्रतिष्ठा करेगा अक्षय तृतीया हमको तो वहां जाना पड़ेगा हम आपके पास नहीं आए अच्छा बोला हमारे राज्य में और कोई है इतना बड़ा मंदिर बना रहे भगवान वहां जाएंगे तो गया जा करके देखा कि दरिद्र ब्राह्मण है उसका बारंडा में बैठ करके हाँ उसके ऊपर ये ईटा को इधर लगाओ ये को उधर लगाओ आंख बंद करके कहता है मानस करता है से मंदिर बनाता है तो फिर राजा को बोला की राजा उसको बोला कि ठीक है आप ही चलिए हमारा मंदिर का उद्घाटन मतलब ये करने के लिए ताकि आप ही जाने से भगवान आ जाएंगे तो करते है लोग और पुरी का विषय में तो अर्थात हम उस व्यक्ति को देखे नहीं अर्थात 20 साल पहले की बात है मतलब जब हम लोग भी पुरी में थे तब तो मतलब ऐसे लोग भी हैं अर्थात सुना जाता है कि जगन्नाथ उसके घर में आते हैं रात को वो स्वयं कभी कहा है और कुछ प्रूफ भी दिखाया देखिये पदचिन्ह ऐसा कुछ अन्य पदार्थ भी कुछ गिर जाता है ऐसे दिखाया होता है वो वो हो रहा है लेकिन जो है स्रोत्र का ये थोड़ा ये कठिन है ना क्योंकि स्रोत उपासना जो है ये थोड़ा स्थूल विषय को इतना नहीं लेता है और आजकल उपासना करने वाले स्थूल अर्थात भगवान उनको दिखना चाहिए जैसे कि ना पंडरनाथ चाहिए हमारा बच्चा होकर के सामने आना चाहिए इसी प्रकार के होना चाहिए तो स्रोत उपासना में हो नहीं उपासना अधिक परिमाण में अर्थात ईश्वर उपासना अथवा भूत उपासना वो है तो उसका प्रत्यक्ष फल दिख, नहीं दिखने से थोड़ा रुचि कम है जो इसमें मुख्य रूप से प्राणा उपासना बोलते हैं ऊँकार उपासना बोलते हैं है कठिन है ये सब लेकिन वेदांत पढ़ने वाला वो नहीं करेंगे और कौन करेगा मैं इसीलिए जो वेदांत तो विचार करने वाला थोड़ा बहुत करते हैं वो ओकार उपासना करते है कुछ कुछ लोग करते हैं ऊंकार का जब अलग अलग उपासना उपासना अर्थात चिंतन जपो जो हम करते है जपो करने का समय में अगर हम अर्थ चिंतन किए तो वही उपासना हो गया अगर हम अर्थ चिंतन नहीं कर पा रहे हैं हमारे अंदर में रजस अधिक है हम जप करते हैं कभी कभी शब्द से करते हैं ये ये भी उपासना है चित्त को एकाग्र करने के लिए किंतु ये थोड़ा अधिक मतलब कर्म परक हो गया जब अधिक मानसिक परक हो गया ये उपासना हो ओंकार का अर्थ चिंतन करना है और ऊ में वो को मैं इस प्रकार चिंतन करना है, ये उपासना हो ठीकाने प्रति संचरे प्रतिसंचरे प्राकृतिक प्रलय तो प्राकृते प्रलय अर्थात ब्रह्मा जी का जो अंतिम संप्राप्त है सती परस्य परस्य अर्थात हिरण्य गर्भवश्य अच्छा यहाँ टीका में दे दिया अर्थात हिरण्य गर्भश्य इसलिए श्लोक में है जो परस्य अंत तो हिंदी करने का समय में लिखते हैं हिरो गंत तो ये परस्य अर्थात हिरण्य वह वही ब्रह्मास है यहाँ हिरण्य गर्भसीय अंत अर्थात मुक्ति समय ते सत्य ते सर्वे क्षात्कार प्राप्त तत्व साक्षात्कार ये ब्रह्म सहर है यहाँ टीकाकरणी हिरो नगर व्यवस्था इसका भी ब्रह्मा जी वही ब्रह्मा जो हिण्य गर्व है वही ब्रह्मा है उसी का अंत हो रहा है नहीं ब्रह्मा ब्रह्मा के के के साथ साथ साथ ही सर्वे ये सब है उसी को तो जो तत्व तो साक्षात्कार हो गया है सर्वे सह परम पदम परम पदम अर्थात विदेह कल प्रवेश हुआ री ब्राह्मो अयम प्रलय न प्राकृत तो ये सब ब्रह्म लोक ये क्योंकि ते परम पदम प्रवेश परम पदम अर्थात शुद्ध ब्रह्म ते तो जो प्रलय हुआ ये तो शुद्ध ब्रह्म में लय हो गया तो अभी प्रकृति में कहा लय हुआ इसलिए शंका करता है एवं तरी ब्राह्मो अयम लय अर्थात तो ब्राह्मण ये लय हुआ न प्राकृत इति आशंक तत्विदा ब्राह्म प्रवेश अतत्विदा प्रकृत प्रवेशात प्राकृत ज्ञान जिनको हो गया वो तो ब्रह्म के साथ एक हो होगी जिनको नहीं हुआ वो प्रकृति में लय होंगे मूल में एवं स्वलोक स्वलोकवासी भी सह कार्य ब्रह्मणी मुच्यमाने कार्य ब्रह्म का मुक्ति जब हो जाता है तदिष्ठित ब्रह्मांड तदर्वर्तीखिलोक तद अवर्ती स्थावरादीना भौतिका भूताना च प्रकृत माया लय जब कार्य ब्रह्म का मुक्ति हो जाएगा तदिष्ठित हिण्यगर्भअधिष्ठित ब्रह्मांड ब्रह्मंड अंतर्तीखिलोक चौदब्रह्मांड सब चौदलोक भुवन तद अंतर्ती स्थावरादीना पर्वत वृक्ष नदी सब भौतिका नौता नाम चकृत हो प्रकृत होता माया में सब लय हो जाएगा न तो ब्राह्मणी टीका में मायाम लयो माया में लय हो गया अर्थात निवृत्ति हो गया निवृत्ति हो गया अर्थात कारण में गया क्योंकि ये जो नाश होता है दो प्रकार है एक निवृत्ति कि बाध यहाँ जो लय हुआ ये निवृत्ति हुआ अर्थात तो कारण रूप में गया कारण हो गया माया प्रकृति उसमें गया तत्र हेतु माह क्यों ये निवृत्ति हुआ क्यों बाध नहीं हुआ इसके लिए कहते हैं मूल में बाध रूप विनाश से ब्रह्म जब बाध होगा तभी तो ब्रह्म में लय होगा जब निवृत्ति होगा तो माया में लय होगा बाद अर्थात कारण सह कार्य का नाश कारण हो गया अज्ञान अज्ञान के साथ जब कार्य का नाश होगा तभी तो अधिष्ठाना चैतन्य में जाएगा को नाश्य है वह ब्रह्म जब बाध होगा अर्थात ब्रह्मा जी और जिनको ज्ञान हो गया उनके लिए तो बाध होगा जिनको ज्ञान नहीं हुआ उनके लिए निवृत्ति कारण में लय होंगे अतः प्राकृत इति इसलिए प्रकृति में लय होने से जो अज्ञान है वो प्रकृति में लय हो जाएंगे इसलिए उसको तो प्राकृतिक कर देंगे टीका में ब्रह्मनिष्ठत्वाद ब्रह्म धर्मत्वात ब्रह्मणी तदात्मना स्थितत्वाद इति वो तो बाद जिनको ज्ञान हो गया वो सब ब्रह्मनिष्ठ हो जाएंगे अर्थात ब्रह्म में उनका लय हो जाएगा ये ब्रह्मनिष्ठत्वाद का क्या अर्थ उसको आगे कहते हैं दक्षिण पार्श्व में ब्रह्म धर्मत्वात् ब्रह्मणी तदात्मना स्थितत्वाद तो ब्रह्मधर्म अर्थात तो ब्राह्मण धर्म एवं धर्म ये सब अर्थात सच्चिदानंद आनंद रूप हो गए अथवा ब्रह्मणी तदात्मना स्थितत्व ब्रह्म रूप से स्थित हो जाएंगे या कोई अधिकरण ऐसा नहीं है अर्थात ब्रह्म विषय में तदात्मना स्थितत्व ये हो गया प्राकृत प्रलय आगे नैमित्तिक प्रलय दिखाते हैं नित्य हो गया सुसुप्ति प्राकृतिक हो गया ब्रह्म जी का आयु मूल में कार्य निमित्तक निमित्तकस कार्य ब्रह्म का दिवस ब्रह्मा जी का दिन पूरा हो जाएगा होने से जो त्रैलोक्य मात्र प्रलय त्रैलोक्य भूर भूवस्व महजन तपस्वते इनका लय नहीं होगा इसको नैमिति का प्रलय कहा जाएगा इसलिए जहाँ त्रिलोक को माना जाता है वहां नैमिति का प्रलय नहीं आएगा जहाँ चौदह भूवन माना जाएगा वहीं नैमिति का प्रलय आएगा भूर भूभुवस्व ये लोक हो जाएंगे। ये मतलब लय हो जाएगा टीका में त्रैलोक्य भूर्भुवस्वर इति लोक त्रयम त्रैलोक्य मात्र प्रलय कहा त्रैलोक्य अर्थात भूर्भुवस्वर ये प्रलय होगा पूरा अर्थात तो बाकी सब नहीं ब्रह्म दिवसस्य से किम प्रमाण मह ब्रह्मा जी का दिवस ब्रह्माजिका रात्रि इसमें क्या प्रमाण है मूल में कहते हैं परिमित चतुर्युग सहस्राणी ब्रह्मणो दिन उच्यते एक चतुर्युग और सहस्र चतुर्युग सहस्र चतुर्युगे ब्रह्मा जी का एक दिन फिर सहसुरी वह होने से ब्रह्मा जी का जितना समय सृष्टि रहेगा उतना समय प्रलय भी रहेगा इति वचना पुले में कौन सा नाश हो जाता है मतलब सु, हाँ, वो तो उसमें सकल कार्य ना बोल मतलब ये जो ये जो लोक आदि नहीं होता ये लोक भी उसमें जो हो गया जी उसके लिए क्या रहा कुछ लोक भी नहीं है नहीं है लेकिन ब्रह्म के लिए अन्य लोग रहते मतलब नैमित्तिक का प्रलय में नैमिति का प्रलय में ये अर्थात ये सब लोग ही नहीं रहेगा अभी जब ब्रह्मा जी का रात हो जाएगा अर्थात भू भू स्व अर्थात स्वर्ग लोगों पर तो भू लोग भी नहीं रहेगा और नहीं रहेगा तो मनुष्य सब कहा रहेंगे ये सब भी गए मतलब उनको ये तीन लोग तीन लोग रहता है लेकिन जीव सोते समय कुछ भी नहीं रहता जीव सोते समय उस जीव के लिए कुछ नहीं रहता है तो अर्थात जो जीव सो गया बाकी जो उस समय में सब्जियां अमड़िया कर रहे हैं तो उसके लिए कहेगा उसके लिए हमारे लिए तो कहेगा वो है जो सो गया उसके लिए क्योंकि प्रलय किसके लिए हुआ उस जीव के लिए प्रलय हो गया जब नैमित प्रलय होगा उस समय क्या होगा इतने सारे जीवों का प्रलय हुआ और जब प्राकृतिक प्रलय क्या हुआ कहेंगे पूरा ब्रह्मांड का सभी जीवों का प्रलय हो गया एक जीवों का प्रलय हो रहा है बाकी है कि थोड़े जीव का प्रलय बाकी है कि सभी जीव का प्रलय तो अलग अलग हुआ तो प्राकृतिक लय में सभी जीव का सभी जीव का जीव मात्र के सभी लोग लय हो जाएंगे एक भी जीव नहीं बचेगा और नैमिति का लय में कुछ जीव बचेंगे जो लोग जन तप सत्य में रहेंगे वो तो लोग रहेंगे ठीक है में नैमित्तिक नैमित्तिलय काल नैमित्तिक प्रलय कितना समय होगा मूल में कहें प्रलय काल दिवस काल परिमित मूल में प्रलय काल में जितना समय दिन है उतना समय रात है रात्रि रात्रि काल दिवस दिवस तुल्य प्राकृत प्रलय नैमित्तिकना क्योंकि प्राकृतिक प्रलय प्राकृत नैमित्तिक प्रलय इसमें तो हमको कोई अनुभव नहीं है इसलिए पुराना इसमें प्रमाण है द्विपराधे त्वतिक्रां ब्रह्मण परमेष्ठिन तदा प्रकृतय सप्तः कल्प्य प्रलयाय ऐस प्राकृति को राजन प्रलयो यीये द्विपराध ब्रह्मा ब्रह्माजी का आयु द्विपराध तो अतिक्रांते ब्रह्मण परमेष्ठिन ब्रह्म परमेषि उसको कहा जाता है तदा प्रकृत सप्त प्रलया प्रकृति जो सात सांख्य में कहा जाता है मूल प्रकृति अविकृति आगे महदाद्या प्रकृति विकृत सप्त ये जो सात प्रकृति विकृति होते है महद ये महद कहने से ये महतत्व यही वेदांत में हिरण्य तो ये अर्थात मूल प्रकृति अभिकृति वो तो रहेगा बाकी छोड़ करके जो सात हुए ये ही लोग लय हो जाएंगे ये सात का प्रथम हो गया महत्व तो जो हिरण्यगर्भ ये लय हो जाएंगे इसी को कहा जाता है सप्त सप्त यर्थात तो महदादि महदादि सात प्रलय कलते कल्पियंत अर्थात तो उनका समय हो जाता है समर्थो बवंती समर्थवती ऐसा प्राकृतिको प्रलय राजन ये प्रकृति में लय होते हैं इसलिए इसको प्राकृतिक लय कहा गया ये ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी अर्थात जो महत्व महत्व हिरनगर वही लय हो जाएगा इति वचनम प्राकृत प्रलय मानम ये बात प्राकृतिक प्रलय में ये प्रमाण है ऐसा प्रक्त प्रवोक्त प्रलयो यत्र विश्वसित सेते सेते शेते नित्य आत्मसात कृत्य ये तो नैमित्तिक प्रलय ऐसे कहा गया यत्र जब ब्रह्मा विश्वश्री हिरण्मा सेते शेत अन में करता है नित्यम आत्मसात कृत्य अखिलम अखिलम आत्मसात करके सब कुछ आत्मसात करके सब कुछ करता है घूर्भुवश में में कर गए। सने हम हम कहते कर हैं उसमें कर करते हैं, हैं। अनंत अनंत ऐसे करते करते कल्पना किंतु क्या है? जो सो जाएगा कहां जाएगा? कहेंगे वो तब अर्थात ईश्वर में जाएगा अनंत शब्द से ही ईश्वर को लेना है तो कि निराकार सगुण निराकार बुद्धि में उतरेगा नहीं इसलिए कहना पड़ेगा सहस्त्र फण वाला चित्र बनाएंगे, उसमें ब्रह्मा जी सोए हैं ऐसा सब होगा ऐसा हो भी सर ऐसा हुआ नहीं ऐसा बात नहीं है कि विपत्तिगत अर्थ लेकर के चलने से उसका अर्थ अलग निकलेगा किंतु जहाँ विपत्तिग अर्थ अर्थ ग्रहण नहीं हो पाता है इसलिए कहेंगे अयोध्या में दशरथ हुए थे उनका पुत्र राम जी हुए इस प्रकार वो ग्रहण होगा ठीक टीका में इतनी वचनम तीन प्रलय हो चतुर्थ मानव ये चतुर्थ मूल में तुरीय प्रलयस्तु ब्रह्म साक्षात्कार तो कह प्रकृति भी रहेगा नहीं सर्वमोक्ष टीका में सर्वमोक्ष अज्ञान सह कार्य विनाश पहले सकल कार्य विनाश कार्य विनाश कहते थे अभी कार्यों का कारण अज्ञान उसके साथ ही ये नाश अच्छा, हो जाएगा प्रलय अच्छा आगे मूल में सच एक जीववादे युगपदेव पदे व नाना जीव वादे तू अभी वेदांत का विचार थोड़ा आरंभ होगा एक जीववाद नाना जीववाद अभी पहले एक जीववाद का विचार आरम्भ करेंगे नाना जीववादे एक जीववाद में ये जो आत्यंतिक प्रलय होगा युगपत युगपत युग अर्थात एक ही तो जीव है उसी के लिए प्रलय हो गया तो इसलिए बाकी और कुछ रहा ही नहीं सब ब्रह्म हो गया तो कह मैं कहता मैं भी ब्रह्म हूँ बाकी सब कुछ भी ब्रह्म है किंतु नाना जीववाद में कहते ना तो अभी वशिष्ठ जी का मुक्ति हो गया अथवा अभी इसका मुक्ति हो गया अभी इसका मुक्ति हो गया बाकी और बचे हैं ये क्रमेश चलेगा एक जीव बाद में किंतु युवा पद वेदांत का मुख्य पद एक जीववाद इसको जितना जीतना अर्थात बाकी जितने जीव सब हमारे कल्पना है इसको दृढ़ करना है धीरे धीरे कठिन है एक बार में ग्रहण नहीं होगा बार बार अर्थात तो मान विद्रोह करेगा हम भी हम लोग भी देखते हैं ऐसा नहीं कि अर्थात आपको मैं जीव हूं ऐसा बोध नहीं आने पर भी तभी तो अर्थात ये जो तत्पदार्थ का शोधन हो जाना ये बहुत ऊंचे कोटी चीज है तो पदार्थ शोधन हो जा सकता है अर्थात हम ये शरीर के वाला नहीं है इसका साथ संबंध नहीं है इस प्रकार के हो सकता है किंतु तो तत्पदार्थ का शोधन हो जाना विचार करने के समय में तत्पदार्थ शोधित है अर्थात तो ये सब ब्रह्म इस रूप से दिख रहा है किन्तु तो व्यवहार में उतर जाने का समय में भी ये रहना ये और एक ऊंचा व्यवहार में उतरने का समय में भी नाटक करते रहना और व्यवहार से हट जाना ये और ऊंचा है इससे सब अर्थात व्यवहार से क्यों हट जाएगा कहेंगे अगर ये मिथ्या बोल करके रजू सर को अगर मिथ्या निश्चय हो गया कहा व्यवहार करेगा तो और घटेगा अर्थात इसी प्रकार की यह सब स्तर स्तर होकर के उठेगा तो पहले देखना है कि तो तुम तो तो पदार्थ का शोधन हो जाएगा अर्थात हम तो शुद्ध है इस प्रकार की निश्चय पहले आएगा आगे तत्पदार्थ का शोधन होता है ये लगे रहे बार बार विचार करे तो जितना बार मन में उठेगा नहीं नहीं हमको तो ये लगा ये लगा, ये होगा फिर कहना पड़ेगा तो, तो ये भोगना पड़ेगा हर दुख भोगने से प्रारब्ध तो थोड़ा घट जाएगा प्रारब्ध अर्थात रजस तमस दुख देने वाला ये रजस तमस जब घट जाएगा प्रार्ग अर्थात दुख को करना रजस जब घट जाएगा फिर सत्व रहेगा सब तो क्या करेगा ऐक्य सर्वत्र दिखाएगा ऐक्य दिखाने से फिर ये तत्परता शोधन होकर धीरे धीरे बढ़ेगा तो जितना दुख भोगेंगे उतना ही जल्दी काम चलेगा किंतु विचार से दुख भोग शरीर को पीड़ा देकर तो दुख भोग करने वाला है ये तो मतलब और उसका विचार में व्याघात करवा देगा इसलिए शरीर को तो बचा के रख करके विचार करना है विचार करने से दुख वो हो क्यों होगा तो कहेंगे अर्थात विचार करने से हमारे अंदर में जो संस्कार है वो सब संस्कार धीरे धीरे दे टूटेगा जो रूठने का समय में ये दुख होगा पहले विचार करने का समय में दुख ये होता है कि संज्ञा प्रकरण पढ़ने से ये समझ में नहीं आता ये बुद्धि में घुसता नहीं वो एक प्रकार की दुख है किन्तु जब हम दर्शन को धीरे धीरे ग्रहण करके हमारा संस्कार टूट रहे हैं ये अलग दुख है वेदांत तो ग्रहण नहीं होना अलग बात है ग्रहण हो रहा है हम समझ रहे हैं किंतु हमारे जो संस्कार है उसके साथ विरुद्ध पड़ता है यह अंतिम दुख है जब ये सब टूटने लगेगा जा, तब तो जाने गएगी अर्थात उसका समय हो गया अब है में तुरीय प्रलय श्रुति प्रमाणी श्रुति इसमें मूल में सर्व एकी ही भवंती इत्यादि श्रुति तो उस समय में सर्व एक ही भवन सब एक हो जाता है सर्व आत्मी बात तत् कम पशेत जब सर्व आत्म ही हो जाता है फिर कम के न पश्यत के न अर्थात करणे कम अपने से भिन्न कुछ नहीं है तो किसको देखेगा सब स्वप्न जैसा कल्पना आदि श्रुति आदि पदेन आदेया ग्रहणीया मूल में मान सर्वे इत्यादि इत्यादिश्रुते है आदि जो इत्यादि कहा आदि आदिपद से ये ट्रिका में वर्ग दे दिया लय तो विशेषम आहा तो ये भी लय हुआ पहले तीन भी लय था ये भिन्न क्या है त्याशी लया कर्म उपरत कर्म उपरत हो गया सह इति विशेषः यह कारण अज्ञान अज्ञान अज्ञान भी गया पहले तो रहा किंतु का जो कार्य है कारियो मात्र का का लय लय होता है है कारण भी हो गया ठीक चतुर्षु मध्य प्रलयरूप निरूपण तो क्रमे विप्रति पते तो निरूपण प्रति जानतेलय का उपस करते हुए सृष्टि का क्रम जैसा कह दिए पहले अपत तो होगा आगे पंचीकृत तो होगा आगे भौतिक पदार्थ तो बनेगा ऐसे प्रलय का भी क्रमों कैसा होगा तो जैसे सृष्टि हुआ ऐसे प्रलय होगा कहेंगे किंतु ऐसा नहीं होता है जैसे हम सीढ़ी में चढ़ते हैं ऐसे उतरते है क्या विपरीत क्रम में उतरते हैं ऐसी प्रकार की यहां को कहेंगे टीका में स्वसिद्धांतम वो न्याय मतम दूषयती वेदांत का सिद्धांत कहने से पहले मूल में तस्य क्रमो निरुप्यते तस्य प्रलय भूतानां भौतिकानां च न कारण लय क्रमेण लय भूत भौतिक का जो लय होता है कारण नाश करके कार्य का नाश होगा ऐसा नहीं है नयायिक लोग कैसे कहेंगे कार्यों का नाश दो उपाय से होगा या तो उपादान कारण नाश हो जाए नहीं तो कर, असम कारण नाश होगा समय कारण असंभव कारण नाश हो कारण नाश हो करके कार्य नाश होगा न्यायिक लोग कहते हैं तो वेदांत कहता है कि ऐसा नहीं है <banco> क्योंकि कारण नाश कर हो करके कार्यो नाश होगा तो जिस समय कारण नाश हो गया और क्षण कार्य कहाँ रहेगा नयायिक लोग जैसे क्षण अविनश्यत अपरम आश्रित है वो अवतिष्ठ दे कहेंगे वो क्षण भी अपरम आश्रित अपरम नहीं है अभी तभी तो कहा रहेगा मूल में कारण लय समय कार्याणाम आश्रयांतर अभावन अवस्थान अनुभव ते जब कारण लय हो जाएगा उस समय में कोई आश्रय नहीं रहेगा तो कार्य एक क्षण भी कहाँ रहेगा इसलिए कारण लय पहले नहीं हो पाएगा ठीक है तरी क्रमण लय पृचती उत्तरमाह तरी लय कैसे होगा मूल में कहते हैं किंतु कि टीका में सृष्टि क्रम विपरीत क्रमण लय अस्यते सृष्टि तो क्रम विपरीत क्रमण इतना मूल में कह हैं लय ऐसे वहाँ बाक्यशु जोड़ने तेतुमाह कपरीतक क्रम से, से, से होगा मूल में तत्त कार्यनाशे तो तो अदृष्ट नाश हो, तो तो का हो, हो, तो, तो हो जाएगा अर्थात तो जीवों का अदृष्ट और नाश हो जाएगा तो होने से तो फिर यह कार्य का लगा एक जीव का अदृष्ट चला गया सुसूपि में जाएगा जब उसका जागरत स्वप्न कर्म फल देने का पूरा हो जाएगा उस में जाएगा ऐसे ही सभी जीवों का एक समय में अदृश्य आएगा तभी सभी एक ही समय में लय हो जाएंगे क्योंकि ये क्यों जो तीर्थ का बस गिर जाता है वो कैसे हो जाता है पचास एक ही समय में कैसे चलेगे <laughs> जैसे चलेगी ऐसे ही, ही होगा ये कायरों का बात कहते हैं ना <laughs> एक हाथ देखने वाला था तो वो ट्रेन में जा रहा था लोग उसको पहचानते कोई एक हमारा हाथ देखो देखा अरे इसको थोड़ी मतलब मिनट्स के बाद इसका मृत्यु होना है और कहा नहीं ये चुप रहा फिर दो चार का हाथ देखा है जिसका हाथ देखा सभी का मृत्यु है अगला स्टेशन में वो उतर गया अच्छा। कायरो व्यक्ति ही स्वयं उतर गया वो ट्रेन एक्सीडेंट हो गया मारे गए <laughs> उसका फिर नहीं था वो चुपचाप उतर गया इसको बताया नहीं इसका नाम है कार्योग्राफी पढ़ाई जो हाथ देखने वाला इसको, <laughs> तो ऐसे होता है नाश तक अदृष्ट नाशस प्रयोजक अदृष्ट नाश होता है उपादान नाशस्य अयोजकत्व जैसे कहते हैं उपादान नाश होकर के होगा ऐसे नहीं है अन्यथा अगर उपादान नाश होकर के कार्य नाश होगा कहेंगे अन्यथा न्याय मते महाप्रलय पृथ्वी परमाणुगत रूप रसा देर अविनाश कारण नाश होकर कार्य नाश होगा कहेंगे तो ठीक है जल का जो रस है रूप है वो तो रहेगा किन्तु नैयिक लोग कहते पृथ्वी का रूप रस गंधस्पर्श ये तो अनित्य ही है पृथ्वी का रूप रस गंधर ये तो अनित्य ही है तो अगर आप कहेंगे कि कारण नाश होगा पृथ्वी परमाणु तो नित्य है वो तो नाश नहीं होगा फिर पृथ्वी का रूप रूपर से गंधस्पर्श ये भी नाश नहीं होगा क्योंकि परमाणु नित्य है ठीक है हमें अनुगतम ही प्रयोजकम अश्य तो अनुगतत्वाद अप्रयोजकत्म इति आशय जो प्रयोजक होता है वो अनुगत होना चाहिए नया का जो बात है कि कारण लय होगा ये तो अनुगत तो नहीं हुआ पृथ्वी का परमाणु में ये रहा रहा नहीं पृथ्वी परमाणु तो रहा किंतु उसका रूप रसक ये नाश हो जाते हैं विपक्षीय दोष माह अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो न्याय मत में ये दोष आएगा परमाणु तो अर्थात तो पृथ्वी का जो रूप रसकर्श है ये नाश नहीं होंगे फिर हो जाएगा ऐसे हाजी हंत शंकरण शंकर्यूभाष